लोक का चल रहा था ना नावजीव कर्तव्य तो प्राप्ति कस्य कर्मण नहीं पुनर्योग ग्रहण योगाूढ़ी आसित आसीत पूर्व योगक्ष आरोप कर्तव्य कारण योगफल पूरे यू यवज्जीवश्रुति विरोधा योगारोहणसीक अनुचितमिति योग में आरोहण होने तक कर्म करना चाहिए ऐसा सिद्धांत ने कहा है और योग में आरोप होने के बाद कर्म त्याग पूर्व पीछे कहता है यव जीवन अग्निहोत्र जुहिया इत्यादि श्रुति है जब तो जीवित रहे कर्म करना चाहिए उसका विरोध होता है योगा तक कर्म करना चाहिए तो ठीक नहीं ऐसे संक्रांत से कहते है तो नव जीवन कर्तव्य प्राप्ति कश्य चीज अभी कर्मण जब तक तो जीवित है ऐसा नहीं ठीक टीका पूर्वक्त्या कर्म तो त्याग और विभाग कर्म और कर्म त्याग का विभाग हुआ कर्म करना है जब तक तो को योगा करने का है और योग में हो गया तो कर्म त्याग करना है ये विभाग हुआ अन्य विषयत्वाद योगा आरूढ़ नित्य नैमित्त कर्म स्वा परित्याग सिद्धि ये अन्य विषयत् विभागवन से अन्य विषय का पूरा पिछले ने जैसे कहा था कोई आरुड है कोई आरूढ़ अन्य कोई नहीं करते उसको लेकर कहा ऐसा नहीं हुआ जो आरोह करना के लिए कर्म करता था वही कर्म त्याग करेगा जब आरूढ़ हो गया इसे योगम आरूढ़ से मुमुक्ष मुमुक्ष योग में आरूढ़ हो गया जिज्ञासा से जो जिज्ञासा है नित्य नैमित कर्म स्वी परित पर्याग सिद्ध परित्यागसिध हो जाएगा संन्यास इत यवजीव कर्म कर्तव्य न बहुत जब तर जीवित ही कर्म करना चाहिए इसे पूरा किसी कहता है ये नहीं योगा, योगा वचना से भी सिद्ध होता है यज्जी कर्म नहीं करेगा ठीक है सन्यासी नो योग भ्रष्ट से विनाश संका वचनात् सं कर्म त्याग कर दिया कर्म फल प्राप्त नहीं होगा ज्ञान नहीं से नाष्ट हो जाएगा विनाश शीव कर्म कर्तव्य प्रतिभा जब तक जीवित रहे कर्म करना चाहिए सब नहीं होता है ठीक है मे नोगा शब्द न गृहस्थ से अभिधान तसे अस्मिन अध्याय योग विधानात पूरा पिछड़ता है यहाँ तो गृहस्थ के लिए योग भ्रष्ट शब्द से और गृहस्थ के लिए ही इसी अध्याय में योग विधान किया गया षष्ट अध्याय में ध्यान योग युगारोहण योग्य सत्य भी युगारोहण योग्यता होने पर भी आवजीव कर्म कर्तव्योहण हो गया योग्य हो फिर भी कर्म करना चाहिए शंकर कर्ता पुरुष सिद्धांतिक गृहस्थ से चेत कर्मिणो योग विहित सत्या अध्याय यदि गृहस्थ कर्मी के लिए सत्या अध्याय में योग विहित ऐसे मानेगी स योग योग कहा गया योग प्राप्त नहीं हुआ ज्ञान प्राप्त नहीं होने पर, पर भी कर्म करता है कर्म गति कर्म फलम प्राप्त होती कर्म फल कर्म गति को प्राप्त करेगा यदि तसा आशंका अनुपन्न सात इसलिए दोनों से नाशी की संख्या कैसे होगी यदि गृहस्थ के लिए कहा गया योग योग भी भ्रष्ट हो जाए किंतु योग गृहस्थ कर्म करता है कर्मगति को प्राप्त करेगा कर्म फल नाशा आशंका नहीं होगी ठीक है मुखक्ष फल अनाथ योग ब्रष्टु चन शंका सवका सूर्व शिकता है शंका औसती यहाँ गृहस्थ के लिए योग विधान किया गया ऐसा मानेंगे पूर्व शिकता है वो मुक्ष जो कर्म किया है कर्म फल इच्छा नहीं करता है मोक्ष अतिरिक्त फल अनारंभकवाद मुक्ष से अतिरिक्त फल आरम्भ नहीं होगा गृहस्थ कर्म भी करता है और योग भी करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए तो मोक्ष अतिरिक्त फल आरम्भ होकर नही योग से योग भ्रष्ट हो सो योग से भ्रष्ट हो गया और कर्म फल भी नहीं प्राप्त होगा क्यों कर्म फल इच्छा नहीं करता मोक्ष के लिए करता था छिन्न भ्रम छिन्न मेघ जैसे नष्ट हो जाएगा ये शंका के अवकाश है आशंका का अवकाश है ऐसा शंका हमसे सिद्धांत उत्तर देता है अवश्यम ही कृतम कर्म काम्यम नित्यम वोक्षार्भ्य स्व फल आरभते कर्म करता है कर्म तो, तो क्या है कर्म कृतम कर्म काम्य कर्म क्या है नित्य कर्म क्या है कोई भी कर्म हो वो कर्म साध्य नहीं मोक्ष मुख्य से नित्य मुख्य का साधन नहीं है मोक्ष नित्य वो तो जितने कर्म ज्ञान का साधन होगी मुख्य का साधन नहीं अनारभ्य होने से अनारभ्य अनारभ्य उनसे कर्म अपने फल आरंभ करेगा ही स्व फल आरभ थे अपौ निर्दोषाद वेदाद तो फलदायी निकर्म स्वाभाविक शक्ति अवगत वेद अप जो पुरुष प्रणीत हो ग्रंथ उसमें दोष की संभावना है भ्रम विप्रेसा प्रमाण नहीं अप्रमाण ज्ञान हुआ भ्रम हुआ कर्ण पाठ हुआ प्रमाण नहीं से भ्रम हो गया अथवा कोई दिखाई ग्रंथ लिख सकता है संस्कृत पल ग्रंथ लिख सकता है पौरुष ग्रंथ में संभव है कि किन्दु में कोई दोष की शंका नहीं भ्रम की शंका नहीं विपरीक्षा की शंका नहीं अपौरुष निर्दोषों में से वेद से जो ज्ञान होता है फलदायी नहीं स्वाभाविक शक्ति अवगत कर्म में स्वाभाविक शक्ति है फल देने वाली सामर्थ्य है ब्रह्म भाव और मुख्य ब्रह्म भाव है कर्म फल तो, न कर्म फल वह नहीं चाहिए कर्म फलत्व मुख्य कर्म फल नहीं है क्योंकि वो तो सत सिद्ध नित्य है और कर्म में फलदायी शक्ति है अतः मुख्य अतिरिक्त से वल से कर्म आरम्भ कर्म तो मुख्यातिरिक्त फल का आरम्भ होगा यदि कर्मिणी योग भ्रष्ट भी कर्मगति में गति निरवकाशा शंका कर्मी में योग भ्रष्ट हो गया गृहस्थ किल को तो प्राप्त करेगा तो उभय भ्रष्ट की शंका नहीं होगी उसका अवकाश नहीं निरवकाशा शंका है न मुक्षु काम्य प्रति अकर्णा पूरा फिर शंका करता है मुमुक्ष काम्य कर्म नहीं करेगा प्रति कर्म नहीं करेगा कृत्योश नित्य नमित के और अफलता और केवल नित्य अनियमित कर्म करेगा जुगारूढ़ हो गया तो फिर नित्य नियमित कर्म करना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए यह अभिप्राय पूर्विका है तो नित्य का करता है नित्य कर्म नमित कर्म का कोई फल नहीं ऐसे मानता है लोग नित्य कर्म का फल नहीं है कथम तदेश कर्म नियम ऐसे गृहस्थ जो कर्म नित्य नियमित कर्म करता है वो कर्म कैसे फलारम्भ होगा उसका तो कोई फल ही नहीं ऐसा संक्रांत से कहते में फलित अब जान पहले कहे नित्य कर्म का, का फल अवश्य होना चाहिए वेद प्रमाण अवबुद्ध वेद रूप प्रमाण से ज्ञात होने से व्यर्थ नहीं होगा फल अवश्य होना चाहिए इसे पहले कहे काकार नैमित्त कर्म अनुष्य नित्य अनमित दो का दोनों कलन है वेद प्रमाण तत्व नित्य नित्य के और अफल दोष माह वेद प्रमाण वेद प्रमाण नित्य नित्त कर्म में अ वेद प्रमाण के होने पर भी यदि कर्म निष्फल हो जाए तो दोष कहते अन्य वेद से अनर्थ के प्रसंगात वेद अनर्थ का होगा विधान क्या नित्य नमित कर्म कोई फल नहीं ऐसा नहीं होगा इति इति इति कर्मणो कर्मणो अनुष्ठितस्य अनुष्ठितस्य कर अनुष्ठित दर्शति योग से भ्रष्ट होने पर भी कर्म फल प्राप्त करेगा न तय से नष्ट हो जाएगा इस अर्जुन प्रश्न करेगा ये संभव नहीं गृहस्थ योगशब न्या योग भ्रष्ट शब्द से गृहस्थ ग्रहण नहीं होगा सन्यासी का ही ग्रहण होगा ना न कर्म नहीं सत्य उभ्रष्ट वचन अर्थवत्त जो गृहस्थ कर्म करता है उभय विभ्रष्ट वचन सार्थक कैसे होगा ज्ञानम कर्म चेत उभय ती वचन ज्ञान कर्म ये दोनों से नष्ट हो जाएगा ये गृहस्थ कर्मनी सत्य गृहस्थ में कर्म है ना अर्थवत भाई तुम्लम ये साधक नहीं हो सामर्थ नहीं क्योंकि तस् कर्मनिष्ठ से, कर्मनो से है तो कर्म विभ्रंस हेतुभा कर्मकर्ता गृहत कर्म से भ्रंसोनीकृत हेतु तो नहीं फलस्य होगा कर्म विभ्रंस कारणपत्ते में मुक्षुण भगवती सामर्पण पूरे है कर्मन जो किया था वो तो मुख्य भगवान को समर्पण कर दिया कर्ता में फल आरम्भ नहीं होगा अस्थि विभ्रंश कारण किशन का कृत्याष्य में विभ्रंश कारण अनुपति कर्म कर्मिणो नहीं कर्मण भाष्य में कर्मणो विभ्रंश कारण अनुपति कर्म का नाश नहीं होगा अवश्य फल मिलेगा ऐसा पाठ ना कर्मणो भाष्य कर्मणो आगे शंकाकर्ता पूर्व कर्म कृत कर्म संयसम तो किया किंतु मुमुक्षु होने है में फल समर्पण कर दिया तो कर्तरी कर्म फल नारे कर्म कर्ताय में फल आरंभ नहीं होगा तो सिद्धांत कहेगा न टीका राजधन बुद्ध्यान धान्याण से अधिक फल हेतु समर्पण न भ्रंस कारण दूषय राजा के आराधन बुद्धिया राजा की आराधना पूजा करने के लिए सेवा करने के लिए कोई धन धान्य आदि समर्पण किया धन धान्य आदि लेकर के पूजा आराधना करने पर करने पर उसको अधिक फल मिलता है वो तो अधिक फल का हेतु होता है ये दिखता है ईश्वर में कर्म फल समर्पण कर देने से भ्रष्ट हो जाएगा नहीं तो अधिक फल मिलेगा न भ्रंश कारण मित्र न ईश्वरी संया अधिकतर फल हेतु तो उपति तो कर्म फल त्याग कर देने से ईश्वर से अधिक फल मिलेगा कर्म निष्फल नहीं होगा ठीक है अधिक फल हेतु भी मोक्ष हेतु तो था तो अधिक फल होने पर मोक्ष हेतु होगा ऐसा शंका करता है इस मोक्ष में कर्म फल समर्पण कर दिया तो मोक्ष के लिए कर्म हो जाएगा इसलिए स्वकर्म कृता नाम कृतान ईश्वरी न्यास मोक्ष न फलांतराय जो अपने कर्म ईश्वरी त्याग कर दिया मोक्ष के लिए होगा अन्य फल के लिए नहीं तदे वो पूरा पिछले जो कहा है वही इसका अर्थ भी स्वयं कर दिया ठीक है टीका सहकारी सामर्थ्या तसे प्रति इति प्रतिदि ठीक है टीका सहकारी सामर्थ्या सहकारी की सामर्थ्य से ही फलांतरण प्रति अन्य फल के प्रति उपाय नहीं होगा इति हेतु को देते है योग तो योगा भी ये योग पीछे कहता योग सहित योगाच विभ्रष्ट योग सहितो वो कर्म करता है गृहस्त योग सहित तो कर्म करता है मुख्य के लिए योग से भ्रष्ट हो गया योग सहित तो होने पर मुख्य मिलना था तभी जब योग से भ्रष्ट हो गया तो करना कर्म फल प्राप्त किया योग विषय भ्रष्ट हो गया तो उभय भ्रष्ट हो जाएगा इत प्रति ऐसे के प्रति नाशी की शंका होगी इतनी चेत सिंह कहेगा ध्यान सहित सं मुख्य उपायुक्त कोगभ्रष्ट अधिकृत नशंक ध्यान सहित संस मुख्य का साधन ही तो योग भ्रष्ट को विषय करके नाश की कैसे होगी तो पूरा विषय योग योग किया योग से भ्रष्ट हो गया अब कर्म तो मोक्ष के लिए है अन्य फल नहीं है वह भ्रष्ट हो जाएगा ठीक है सहकारि अभाव है सामग्री अभाव तो फलानुपति युगता नाश आशंका सहकारी है योगा योग भ्रष्ट हो गया तो कर्म तो मुख्य के लिए ही सहकारी ही योग योग सही तो होने पर ही मुख्य मिलेगा योग से भ्रष्ट हो गया तो फिर सहकारी भाव होने से कर्म भी मुख्य फलन नहीं देगा सहकारी अभाव सामग्री नहीं हुई सामग्री तो सब कारण होने पर कार्य होगा सहकारी कारण नहीं रहा तो सामग्री नहीं हुई सामग्री अभाव फलन नहीं होगा युक्त ना आशा शंका पूर्व कहता है गृहस्थ उभय से नष्ट हो जाएगा ऐसा शंका युक्त है सिद्धांति उत्तर देते ईश्वरी कर्म समर्पण मुख्या प्रमाण कर्म का समर्पण ध्यान के सहित मुख्या के लिए इसमें प्रमाण नहीं गृहस्थ योग भ्रष्ट शब्दवाच्य नवते योग्रष्ट शब्द से गृहस्थ नहीं कहा जाता है संयासी के लिए शंका है ये दूसरी सिद्धांति न ठीक है न गृहस्थ अभाव हेतु योग भ्रष्ट शब्द का वाच्य गृहस्थ नहीं है इसलिए दूसरे हेतु हैं। एका की यथित्ता निराशी अपरिग्रह ब्रह्मचारी व्रत स्थित इति कर्म संन्यासी विधानसन्यास का विधान किया गया गृहस्थ के लिए नहीं टीका न खोल एकाकी रहे यथाचित आत्मा चित्त आत्मा शरीर सबको निग्रह किया है निराशी इच्छा रहित तो, अपरिग्रह धन समृद्धि क्या कुछ नहीं पास में। ब्रह्मचारी व्रत स्थित तो ये गृहस्थ कि टीका न खोलेताशेषावायि संभव ध्यान योग विद्याशब्दवचन उचित ये जो विशेष निध्यात्मा निराशी अपरिग्रह ब्रह्मचारी व्रत ये सब गृहस्थ समय निये संभव ध्यान योग विद्या गृहस्थ के लिए ध्यान योग्य है तो कर्म ध्यान योग्य में आरूढ़ हो गया आरूढ़ हो गया तो कर्म त्याग करने के लिए ध्यान योग नोग भ्रष्ट शब्द वचन उचित गृहस्थ के प्रति योग भ्रष्ट शब्द कथन करना ठीक नहीं एकाक तो वचन गृहस्थ से अपनी ध्यान काले पूरा पीछे शंका करेगा गृहस्थ से अपी ध्यान काले स्त्री तो सहायक अभाव अभिप्राय भविष्य ध्यान में स्त्री सहाय नहीं हो अकेले ध्यान करे ये हो सकता है इत आशंक सिद्धांत उत्तर देता है अग्निहोत्र आदि व्यान से पत्नी साध्य अभाव अप्राप्त प्रतिशत आत्म अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए स्त्री पत्नी साथ में रहनी चाहिए यह तो है कि ध्यान तो के लिए कोई पत्नी साध्यत्व तो है नहीं पति पत्नी साथ में रहना चाहिए तो पत्नी पास में रहने की प्राप्ति ही नहीं तो एकाकी कह करके फिर प्राप्त प्रतिशत हो जाएगा न चाह ध्यान काले स्त्री तो आशंका यह न एकाक विध्य तो ध्यान काले में स्त्री सहायता तो की आशंका हो जिसे एकाकी कह करके स्त्री के बिना अकेले ध्यान करे ऐसा नहीं विशेषण्तर पर नएम एकाकी शब्द गृहस्थ पर भविम अर्तिहा अन्य विशेषण जो विचार करेंगे तो निश्चय होता है एकाक शब्द गृहस्थ नहीं होगा कैसे में नच नीरिग्रह इत्यादि वचन अनुस्थ होकर इच्छा रहित तो अपरिग्रह हो ये अनुकूल नहीं किंच एकाक विवक्षित्वा ध्यान योग विधो तम प्रतिभा प्रश्न नोप पद गृहस्थ के लिए यदि एकाकित आदि कह करके ध्यान योग विधान करेंगे यहाँ अध्याय में तो हम प्रति उभय भ्रष्ट प्रश्न गृहस्थ के लिए बनेगा नहीं उभय प्रश्न अनुपतिश्च प्रश्न नहीं होगा न ही गृहस्थम प्रति उभय ज्ञान कर्मण विभ्रष्टत्म उपेत्य गृहस्थ के प्रति ध्वन से ज्ञान से कर्म से भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा मान करे प्रश्न प्रश्न होगा ऐसा नहीं से ज्ञानाद भ्रंसे भी कर्म ज्ञान से भ्रष्ट होने पर भी कर्म से तो भ्रंश नहीं होगा अनुष्ठ मान कर्म भ्रंसे भी जो कर्म करता है वो कर्म यदि भ्रष्ट हो जाए किंतु प्राग अनुष्ठित तो कर्म बसात पहले कर्म क्या था वो तो कर्म फल प्रतिलबाद कर्म फल होगा ही अत यथो तो प्रश्न आलोचन आया उभय भ्रष्ट प्रश्न के विचार करने पर सिद्ध होता है गृहस्थ के ध्यान प्रति ध्यान विधान नहीं न गृहस्थम प्रति ध्यान विधान सिद्धांत का न का संगवान ने प्रतिद्ध किया पूर्वपक्षी करता है गृहस्थ से योग विधान योग विधान क्या गृहस्थ के लिए ही तस्व योग शब्द वाच्य संकट है गृहस्थ ही योग भ्रष्ट शब्द वाक्य होगा ये शंका करता है पूर्वपक्षी अनाश्रित कर्मेण सन्यासी तम योगी तम अनाशित कर्म फल कार्य कर्म करो योगी वही सन्यासी का अर्थ कर्म करने वाला है अलग कोई नहीं कर्मी कोई है कर्मी को ही योगी कहा गया अब प्रत्यक्ष न जाक करके निरग्ने अक्रिय संसित योगी तो प्रत्यक्ष किया गया चेत ठीक में भगवत वाक्य में न प्रतिशत सिद्धांत कहता है यहाँ सन्यास का प्रतिशत नहीं प्रति है नहिरंग से सतम फलाकांक्षा सन्यास स्तुति पर ध्यान योगे प्रति बहिरंग है कर्म है फल इच्छा का त्याग करता है फलाकांक्षा सन्यास फलाकांक्षा सन्यास से स्तुति के लिए उसको ोगी कह कर दिया कर्मी को स्तुति के लिए ठीक है स्तुति तो स्तुति पर कैसे स्पष्टीकरण करते है सिद्धांति न केवल निरग्नि अग्रियव सं जो अग्नि साध्य कर्म नहीं करता है अक्रिय है वो ही केवल संन्यासी योगी बात नहीं कितरी कर्मी कर्मी भी योगी सन्यासी कहा कर जाएगा कर्म फला संगम सं कर्म योग अनुष्ठन जो कर्म फल इच्छा त्याग करके कर्म योग अनु किसी करता है सप्तुद्धि अर्थम सप्तों की शुद्धि के लिए रजगुण तो से कलुषित तो होता है शुद्धि करने के लिए अंतुण शुद्धि के लिए तो वो भी संसि का भवती कर्मी भी संन्यास योगी होता है यदि उसकी स्तुति करते सप्त शुद्धि अर्थम इसके साथ अनु करना वाक्य से उभय वाक्य भेद प्रसंगात्मित वाक्य उभय पर कर्मी से करता है वो सन्यासी योगी है और जो निरग्न अक्रिय है वो सन्यासी योगी नहीं है सन्यासी का निषेध करना और कर्मी को सन्यासी कहना ये उभय पर वाक्य से उभय पर आशंका करो सिद्धांत कहता है वाक्य भेद प्रसंगात ये ठीक नहीं नच न कर्म फलासंग संयास तुति ही चतुर्थाश्रम प्रतिषेध उप पद्धति एक वाक्य से दो अर्थ नहीं होगा कर्म फलासंगल इच्छा का त्याग करता है गृहस्थ जो योगानुसार करता है ध्यान तो कर्म फल सन्यासी की स्तुति भी करना और चतुर्थाश्रम और संन्यासम का प्रतिषेध भी होना दोनों एक वाक्य में नहीं हो सकता ये वाक्यभेद होगा वाक्यभेद से इतनी भगवत संन्यासम प्रतिषेध अभिप्रे तो नवती है भगवान संन्यासम का प्रतिषेध करते हैं इनका अभिप्रेता ऐसा नहीं है च नक्रिय संसि जो निरग्नि अक्रिय अग्निशाध्य कर्म नहीं करता है क्रिया का त्याग कर दिया पर जो की श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग से विधत है संयासी च प्रतिषेध भगवान उसको सन्यासी सन्यासित योगित्व का प्रतिषेध करें भगवान जो परमार्थ सन्यासी उसमें स्मृति पुराण सर्वत्र उसको सन्यासी कहा गया उसका भगवान प्रतिषेध करते ये ठीक नहीं प्रसिद्ध सन्यासित योगित्व संबंध जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास में सन्यासित युगित्व प्रसिद्ध है उसका प्रतिषेध करे भगवान ऐसा नहीं वाक्य से उभ प्रसिद्ध में प्रसिद्ध कैसे पुराण इतिहास पुराने से प्रसिद्ध है स्वचन विरोधाच स्वयं संयास के लिए कहते हैं विरोध कैसे कहेंगे तो विरोध होता है विरोध में साधे कैसे सर्व कर्मा मनसा संखम बसी नवद्वार पूरे दूपन नकार छोड़ करता नहीं कराता मौन रहता है संतुष्ट अन्य निपृह सब इच्छा का त्याग करता है सर्वरंभ परित्यागी कोई कर्म नहीं करता है तत तत तत्व तगवता सवचना दर्शिता भगवान ने बताया ते विरुद्धे तो उनका वाक्य से विरुद्ध होगा चतुर्थाश्रम प्रतिषेध चतुर्थाश्रम प्रतिषेध विरुद्ध ठीक है अनाशित इत्यादि वाक्यस्य यथासुतार्थत्वानुभवते यथाशुता अनुपत्ते है स्तुति पर उपसाह इसलिए अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करुति वही योगी संयासी है ये वाक्य है अर्थ नहीं तो तो परक है बस तो वही संयास योगी है अन्य नहीं है यह अर्थ नहीं केवल स्तुति के लिए इसलिए प्रतिपादन क्या क्या उसका उपसार करते भगवान कर। मुनेर मुनेरपेक्ष अन्षीयम ध्यान योग साधन सत्तशुद्धिवार सन्यासी च चा योगी चतूयती मुनेर योग आरुक्षो योग में आरूढ़ होना जो चाहता है प्रतिपन्न गार्य प्रतिपन्न गारे नवि अग्नोहोत्रादि कर्म करता है अग्निहोत्र आदि फल निरपेक्षमुष अग्नोत्रदि कर्म है फल निरपेक्षम फल की इच्छा नहीं करके अनुष्ठान करता है ध्यान युग आरोह साधनत्म तो वो ध्यान योग आरोह का साधन है कर्म सप्त शुद्धि द्वारा अंतगुण शुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है साधनत्व तो प्रतिपद साधन तो को प्राप्त करता है अग्नोत्री च चा योगी चाह करके कर्मी की स्तुति करते है ठीक है कर्म फल संसिम अब्दार्थ मुनेर योग मारुक्ष गृहस्थ मुनि के कहा कर्म फल संसित कर्म फल त्यागरते कर है इसलिए मुनिशब्द से कहा स्तुति परम वाक्य अक्षर योजना उदाहरती ये वाक्य श्लोक स्तुति पर है अभी शब्दार्थ अन्वय करके उसका उदाहरण देते अनाशित हो न आश्रित हो अनाशित हो जो आश्रय नहीं करता है किसको किम उसका उत्तर कर्म फलम कर्म फलों का आश्रित नहीं करता है कर्म फल में समाज से कर्म फलम कर्म फलम यथ जो कर्म का फल है तद तो अनाशित कर्म का जो फल है उसको आश्रित नहीं होकर जो कर्म करता है कर्म फल तृष्णा रहते अर्थ कर दिया कर्म फल में तृष्णा रहित होकर जो कर्म करता है इसको योगी संतुति की गयी कर्म फलो अभिला कर्म फल अभिलाषो नास्ती कर्म फल में इच्छा नहीं कथन तथा अनाशित युक्ति तो, तो, तो कर्म फल की इच्छा नहीं इतने कर्ण से उसमें अनाशित कैसे शब्द कैसे प्रयोग होगा ऐसा श्या कर्ण से व्यक्तिरक मुख्यान विषद उसका विपरीत कह तो करके स्पष्ट करते भगवान राष्ट्र कर। यो ही कर्मफले फल कर्मफले फल तृष्णावान सकर्म फलम आशित कर्म फल तृष्णावान यो कर्म फल तृष्णावान कर्म में तृष्णा है वो कर्म फल होता है अयम तो तद विपरीत तृष्णा नहीं है कर्म फल में अथ अनाशित ऐसे कहा जाएगा कार्य इकृति यूता कार्यम कर्म अवश्य कर्तव्य नित्य कर्म काम्य विपरीत काम्य से भिन्न विलक्षण करोति अग्निहोत्रादी संपादन करता है विधिवत यो कुछ करता है जो जो कथम कर्मे न संयासी तो योगित वो तो कर्मी है फिर उसको सन्यासी योगी कैसे कहते है कर्मित्व तो का विरुद्ध होता है इतना कहते हैं है कर्मी सकर्मी अंतरेभ्य विशिष्य ऐसा जो कर्मी है सकर्मी अंतरेभ्य अन्य कर्मी की विषय अन्य जो का फल इच्छा से कर्म करते है उनकी अपेक्षा विशेष है इतम अर्थ आह सन्यासी च अन्य कर्मी की अपेक्षा विशेष है इसीलिए इसको सन्यासी योगी करके इसकी स्तुति करते है ईद कर्मी स्तुतिर विवक्षित न अनुप प्रतिशोधन इसे मन मानु सन्ना वस्तु तो यदि कहेंगे कर्मी होकर के सन्यास योगी विरुद्ध होगा यहाँ स्तुति विवक्षित है इसलिए अनुपति की शंका नहीं करना क्षेप नहीं करना संगी न निरग् न चाक्र जो कहा गया है इत्यादि अर्थमा न केवलम कवे भाष्य में संयास परित्याग सी सन्यासी च योगी चन्यासी परिसके अवसन्यासी योगी च योगितिमाधान स यसी च योग चित्ता समाधान जिससे योगी चाहे एवं गुण संपन्नो अये मंतव्य ये गृहस्थ कर्म करता है कर्म फल इच्छा त्याग करके तो उसको सन्यासी योगी समझना न केवल संगीति मंत्रव्य केवल निरग्नि अक्रिय होने मात्र से संयासी योगी तो नहीं गृहस्थ होने पर भी कर्म फल त्याग से उसको भी संन्यासी समझना ठीक है अग्न योग अना पचन प्रभुत है गार्हपति अग्नि अग्नि, और सामान्य असाम अग्नि ये अग्निकर्म कर दिया नग्नि अक्रियम जो अग्निक तो अक्रिय जाएगा अन हो गया अग्नि क्या अग्निध्य कर्म रही था अक्रिय हो जाएगा अग्नि हो गया अधिक्रिया न कर्म तो कर्म साध्य ही तथा च नीरग्नि एवत सि न निरग्निक अक्रिय हो गया अलग से क्रिया क्यों कहते हैं न अर्थ अर्थपुनृत्ति शब्द से तो पुनरवृत्ति नहीं अर्थ से तो पुनरवृत्ति हो जातीसाधना क्रिया तदुपदा अशोक क्रिया भाष्य में पहले निर्गता कर्माता सन्नी केवल निरग्न अक्र सं नहीं निरग्नि का क्या अर्थ है निर्गता अग्न यग्न का क्या है होता अग्नि, निर्गता कर्म के अंग भूत अग्नि वो तो कर्म नहीं करता है कर्म नहीं करता है कर्म के अंग नहीं है? ऐसे अग्नि रहित होने से निरग्नि का अयश्च अनग्नि साधना अग्नि साधन से भिन्न भी क्रिया है अग्नि नहीं हो ऐसा क्रिया कौन है तपोदान आदि कोई उपवास करता है दान आदि करता है जप आदि करता है इसे बहुत है तो अनग्नि साधना अविद्यमान क्रिया तप तो दान जो संन्यास लेता है उसका ज्ञान प्रधान है दान आदि नहीं करता है तप तो उसके जो कृष्ण चंद्रायण आदि तप वो नहीं करता है वो तो केवल ज्ञान प्रधान है ऐसे अविद्यमान से अक्रिय होने मात्र से ही योगी सन्यासी बात नहीं यह सब अक्रिय है श्लोक बोला उत्तर श्लोक से तात्पर्य दर्शयतु आशंका दर्शयती आगे द्वितीय श्लोक का तात्पर्य दिखाने के लिए इस श्लोक के द्वारा जिस शंका के निवृत्ति होती वो शंका है व्यावृत्या जिसकी व्यावृत्ति होगी पहले उस शंका को दिखाते है नग्नेर अक्रियव श्रुति स्मृति योग शास्त्र संग्य प्रसिद्ध कथम यग्ने सक्रिय संयासी तो योग्य अप्रसिद्धम उचित ये शंका है सकल श्रुति स्मृति योग शास्त्र में सन्यासी तो योगी प्रसिद्ध है जो निरग्नि अक्रिय अग्नि अग्निशाधन कर्म नहीं करता है दान आदि अग्नि अग्नि साधन नहीं ऐसे कर्म भी नहीं करता है उसको सन्यासी योगी प्रसिद्ध है श्रुति स्मृति योग शास्त्र में यहाँ जो अग्नि कर्म करता है गृहस्थ सक्रिय है उसको सन्यासी तो योगी तो अप्रसिद्ध कहते ये शंका है टीका में प्रसिद्धि में परिच्यज अप्रसिद्धि रूपाधीय माना प्रसिद्धि विरुद्ध है प्रसिद्धि का त्याग करके अप्रसिद्धि ग्रहण करेंगे तो ये प्रसिद्ध विरुद्ध है किसी गुणवृत्तिया गौण वृत्ति से उसको योगी सं गया है संपादन करना है वास्तव नहीं उभय से क्या है सागो सक्रिय सं जो साग्न अग्नि कर्म करता है सक्रिय गृहस्थ इसमें संयासी तो दोनों ही संपादन करना है कुछ गौण वृत्ति गुणवृत्ती गौण प्रयोगी गुणवृत्तिया उभय संपादनम प्रश्न पूर्वक प्रकटित गुणवृत्ति से दोनों संपादन करना गृहस्थ में युगित संयासी तो इसको प्रकट स्पष्ट करते प्रश्न करके तत्क उसका उत्तर कर्म फल संकल्प सं कर्म फल संकल्प का त्याग कर दिया ऐसे सन्यासी हो गया और योगी क्यों कहेंगे योगा कर्मानुषण योग के अंग रूप से कर्म करता है कर इसलिए कर्म फल संकल्प सेवा चित्त विक्षेप हेतु परित्यागात योग के अंग रूप से कर्म करने से योगी कह सकते हैं अथवा योग में चित्त विक्षेप का अभाव होता है चित्त विक्षेप का हेतु तो कर्म फल संकल्प यहाँ कर्म फल संकल्प जो की चित्त विक्षेप का हेतु तो उसको परित्याग कर दिया तो चित्रवृत्ती विक्षेप का अभाव हो गया तो योगी हो जाएगा योगित यदि गौणम उभय सं न पुनर् मुख्यम सन्यासी तय युगित अभिप्रेतम मुख्य सन्यासी योगी गृहस्थ को अभिप्रते भगवान का ये नहीं दर्शय तुम आह इसको दिखाने के लिए आगे कहते टीका मैं संभवते मुख्य संवाद किमित गौण अफी यदि मुख्यर मुख्य सन्यासी तुगित्व दोनों को गौण कहते गृहस्थ के लिए क्यों मुख्यस्य मुख्य कर्मी मुख्यस्य कर्मी कर्मे में मुख्य युगी संभव नहीं गौण मेव स्तुति सिद्ध्य गौण हे युगित और सं फिर क्यों कहा गया स्तुति के लिए तदिष्ट्रेत न योगितम् योगितम् हेतु पुनर्मुख्यम संय्याकहेतुकाम कर्मिणोपुक्त व्याकुल तो चित्त में व्याकुलत्व तो क्या है तो कामना कामना चित्त में व्याकुलता है विक्षेप है योगी हो गया कर्मीणों पर युक्तम कर्मी भी योगी तो हो जाएगा संयासी तो तिरुद्धम संन्यासी तो कर्मी में कैसे होगा ऐसे हंका करने वाले के प्रति शन प्रति उक्त अर्थे श्लोकम अवतरती इसी अर्थ में कर्मी कैसे सन्यासी इसको कहने के लिए आगे श्लोक अवतरण करते इति इति दर्शित आह इस अर्थ को दिखाने के लिए आगे श्लोक आरम्भ करते पर सन्यासम प्राहु इत अच्छा श्लोक यं संनिपराहु योग विधि पांडव संकल्पो योगी भवति भवति योगी न संकल्पो योगी भवति तक यम स माह परमा संस कहते योगम तम विधि पांडव तम योगम योगी नोगी कशन क्योंकि संकल्प त्याग बिना कोई योगी नहीं होता है इसलिए वही योग है इति प्राहु तम योगम विद्धि संकल्प त्याग बिना कोई योगी नहीं होता है प्राहु प्राहु ठीक है परमार्थ परमार्थ जिसको कहते इति प्रामाणिक इति इति शब्द इति प्राहु इस प्रकार है इति संन प्राणिकोग फलतृष्ण पिताज्य सहित चेत क्या है फल तृष्णा परित फल तृष्णा त्याग करके समाह करता है में। यंग सर्वकर्म तत्फल परित्याग लक्षणम परमात्रित प्राहु सर्व कर्म और कर्मों के फल सबका परित्याग रूप परमा संस जैसे कहते हैं प्राहु कौन कहते श्रुति स्मृति विदा को जानने वाले उसको योग समझे ना। योगम जो योग योगम जो है तम ही समझो जानी हे पांडव ठीक है योगम फलतृष्णाम परि तेज समात चेत कर्म फलतृष्णा करके कर्मानुष्ठान त्यागर के सहा कर्मकर्ता कर्मुष यदुक्त संयासी जो कहा गया है वो गौण है तदुतराध योजना प्रकट श्लोक के उत्तरार्थ के अर्थ योजना करके अन्व करके स्पष्ट निकले उत्तरार्धम उत्थि दस्य मे कर्मयोग प्रवृत्तिलक्षण से तद विपरीत निवृत्तिलक्षण परसन कीदृशम साम अंगीकृत तद्भाव्यपेक्षा उच्य कर्मयोग प्रवृत्तिलक्षण संन्यासे संसरीत कर्मयोगे कर्मयोग से प्रवृत्तिलक्षण से तपरीत निवृत्तिलक्षण निवृत्तिलक्षण जो कर्मयोगे विपरीत कीदृश्यम अंगीकृत कर्मयोग के साथ निवृत्ति का क्या सामता है मान करके तदाव कर्मयोग तो कहते इस अपेक्षा पर कहते हैं अस्थि परमा संसन सादृश कर्तृद्वारक कर्मयोग से परमार्थ संस के साध्य कर्मयोग का है किसके द्वारा कर्तृद्वार के द्वारा ठीक है कर्मयोग पर कर्तृद्वार साम्यम उत्तम व्यक्ति करोति थी कर्मयोग का परमार्थ सन्यासी के साथ कर्ता के द्वारा समानता है ये समानता कही गई उसके स्पष्टीकरण करते यो ही परमार्थ सन्यासी सत्यक्त सर्व कर्म साधन सर्वर्म तत्ल विषय सकल प्रवृति हेतु काम कारण सन्नस मित्रु